मुक्ति और उसके उपाय वाणी के संयम की आवश्यकता विचारित मरम शास्त्र चिर मिथ सत्यक्तवासना मौनाद्रिते न्युत्तम पदम योगवासिष्ठ शास्त्रों ने चिरकाल तक अत्यंत विचार करके परस्पर यही उपदेश दिया है कि वासना का त्याग और मौन के बिना उत्तम पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता आपात करंज परशुम पराजान पदम पुष्पगुच्छ समतरोराल मुनिवासताम योग वाशिष्ठ मौन रूप में स्थिति आपस्वरूप करंज वन को काटने वाली कुल्हाड़ी है वह परम निवृत्ति का स्थान है और श्रम या शांति रूप तरु का पुछ पुष्पगुच्छ है उस मौनी स्थिति में वास वास्करे अविधेयम विधेय व मौन तन विधीये प्राप्तम पांडित्य मौनम ज्ञानवाच्योभ यतः निरंतर ज्ञान निष्ठा मौनम पांडित्य पृथक विधेय तृष्टि निवृत्त कहोल ब्राह्मण में कहा गया है कि परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान प्राप्त कर बालक की तरह अर्थात राग द्वेषादि शून्य होकर मौन का अवलंबन करे किंतु यहाँ यह विधि न होने के कारण मौनत्व विधे नहीं है यह है पूर्व पक्ष इसका उत्तर अर्थात सिद्धांत यह है कि पांडित्य तथा मुनि शब्द एकार्थवाचक है अतः एक साथ दोनों शब्दों का प्रयोग निरर्थक होने के कारण मुनि शब्द द्वारा निरंतर ज्ञान निष्ठा ही लक्षित है अतः विधि लाभ होने से निधिध्यासन रूप मौन विधेय है श्रवण मनन निधिध्यासन का केवल एक बार अनुष्ठान करने से फल प्राप्ति नहीं होती जैसे बार बार कूटे बिना धान में से बीज नहीं निकलता उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति पर्यंत पुनः पुनः श्रवण आदि का अनुष्ठान करना आवश्यक है ब्रह्म ज्ञान होने पर साधक अपने आप मौन हो जाता है यही नहीं ब्रह्म लाभ की इच्छा पैदा होने पर उसे उसी समय से वाक संयम का अभ्यास करना चाहिए श्रीमान शंकर स्वामी ने अपने आत्मात्म विवेक विचार नामक ग्रंथ में लिखा है कि वाक्यादि के विस्तार द्वारा लिंग लिंगदेह पंच मनोबुद्धि मनोबुद्धिदेन्द्रिय समित अपीकृत भूतोत्त्थम सूक्ष्म भोग साधन आत्मबोध अर्थात सूक्ष्म देह को बल मिलता है अतः उससे आत्मा का स्वरूप प्रकाशित नहीं होता वाक्यादि के संकोच से लिंग देह जीर्ण होती है अतः उसके द्वारा आत्मा का स्वरूप सुंदर रूप से प्रकाशित होता है यथा वागाकारेण परिनापो वृद्धि तसंकोचो नाम जीर्णता साधक को अप्रिय वाक्य मिथ्यावचन परोक्ष परदोष आविष्कार एवं राजा और नगर संबंधी इन चार प्रकार की निष्प्रयोजन बातों को अवश्य त्यागना चाहिए यहाँ नामक एक मुसलमान दरवेश का कथन है कि लोगों के साथ कम और ईश्वर के साथ अधिक बातचीत करो पारुष्यम अनृतम चयशून्यम चापि सर्वश असंब्ध प्रलाप्च वांग चतुर्विद्यम मनुस्मृति